लज्जा घृणा भय जाति कुल शील शोक जुगुप्सा निंदा ये आठ पाश हैं जब तक गुरु खोल नहीं देते तब तक कुछ नहीं होता घृणा लज्जा भयम शंका जुगुप्सा चेति, पंचमी कुलम शीलम तथा जाति अष्टो पाशा प्रकर्ति कुलर्णतंत्र